तो आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है और हम सब परिचित हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर से क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें एक विशेष प्रार्थना प्रदान की है जो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा उच्चारित है अपने गुरु श्रीलोकनाथ गोस्वामी के स्तुति के लिए हाँ जिसको हम रोज सुबह गुरु वंदना में गाते हैं श्री गुरु चरण पदमा केवल भक्ति सदमा हाँ तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर को याद नहीं करते या उनके उनके द्वारा दिए हुए जो गीत हैं उनको नहीं गाते हैं तो आज का दिन नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य का दिन है और वैष्णव आचार्यगण हमें प्रेरित करते हैं कि जब भी ये आविर्भाव और तिरोभाव आते हैं है हमें आनंदित होना चाहिए हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए क्यों क्योंकि उन महान वैष्णवों का हमें स्मरण करने का मौका मिलता है उनके गुणों को सुनने का मौका मिलता है या उनके चरित्र को सुनने का मौका मिलता है जिसके द्वारा हम अपनी जो भगवत भक्ति हैं उसमें तीव्रता लाते हैं या तीव्रता ला पाते हैं तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर विशेष विशेष भक्त हैं बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु को बहुत भरोसा था हाँ जैसे आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो कि ये मेरा कार्य ये करेगा जो मैंने इसको बोला है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को बहुत भरोसा था कई भक्तों के ऊपर उनमें से कौन एक थे नरोत्तम दास ठाकुर दूसरे कौन से कौन आचार्य थे श्रीनिवास आचार्य तीसरे थे शीला प्रभुपाद और एक थे वीरचंद्र प्रभु नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र हैं वीरचंद्र प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे मेरे पश्चात ये महान भक्त है जो मैंने ये कृष्ण प्रेम का वितरण शुरू किया है इसको आगे ले जाने के लिए ये लोग हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी मेरा जो कार्य में करने के लिए आया था वो पूरा हुआ है अभी मैं इस जगत से अप्रकट हो भी जाऊंगा लेकिन जो धन में बांटने के लिए आया था इस जड़, जड़ जगत के जीवों को वो कार्य आगे चलकर ये भक्त करेंगे तो इसलिए मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु की को किसी को हम पूछते हैं कि महाप्रभु की सर्वोच्च देन क्या है क्या चीज है जो चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के जीवों को प्रदान की है जो सर्वोच्च हैं, तो वो है भगवान के भक्त हाँ। कोई कहता है कि गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन कि भगवान चैतन्य तो गोलोक से आए और गोलोक से आते हुए उन्होंने प्रेम नाम संकीर्तन रूपी धन को अपने साथ लेकर आए और उस धन को पात्रा पात्र विचार नाही नहीं ना स्थान स्थान महाप्रभु ने कोई योग्य है अयोग्य है कौन से स्थान में है वो सब विचार नहीं किया कौन ब्राह्मण है क्षेत्रीय है वैश्य है शूद्र है ब्रह्मचारी है गृहस्थ है वान है सन्यासी है ये सब सेकेंडरी चीजें हैं महाप्रभु ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया महाप्रभु ने क्या कर दिया इन सबको नाम संकीर्तन दिया और उनका जीवन धन्य किया तो वो तो है ही महाप्रभु की भेंट लेकिन उससे बढ़कर बैठ है चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण अपने भक्तों को दिया जैसे मल मैं कल भी कह रहा था कि स्वयं तो गंगा के तट पर अवतरित हुए लेकिन भक्तों को कहाँ अवतरित किया दूर दूर के देशों में अभी अभी महाप्रभु के बाद में तो अभी अफ्रीका में भी भक्त जन्म ले रहे हैं चाइना में भी ले रहे हैं रशिया में भी वैष्णो जन्म ले रहे हैं हाँ क्योंकि प्रचार करने के लिए उस समय महाप्रभु आए तो उन्होंने बंगाल में ही सबको जन्म दे दिया सारे लोग कहा ही प्रकट हो गए थे बंगाल में ही महाप्रभु के जितने पार्षद थे बंगाल और थोड़े बहुत ओडिशा में लेकिन अभी महाप्रभु के भक्त विश्व के कोने कोने में प्रकट हो रहे हैं और वो नाम संकीर्तन के जो भेंट है वो प्रदान कर रहे हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे हाँ जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु को जैसे ही मारा तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आग बबूला हो गए थे मतलब उनको इतना अधिक प्रेम है अपने भक्तों से और चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही मौका मिलता है ना किसी भक्त का गुणगान करने का चैतन्य महाप्रभु पीछे नहीं हटते अभी हमें बोला जा रहे है उस प्रभु जी का गुणगान करो ज़रा माइक ले लो हम पहले देखते दरवाजा खुला है क्या <laughs> निकलने के लिए लेकिन चैतन्य महाप्रभु वेट नहीं करते थे किसी भक्त का गुणगान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं ह उनको आनंद आता था वैष्णों का गुणगान करने के लिए इसलिए आप वो चरित्र पढ़ते हो हरिदास ठाकुर का हा? जब हरिदास ठाकुर शरीर त्यागने वाले थे हाँ उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत बोले कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हरिदासेर गुना कहेते प्रभु हैला पंचमुख पांच मुख किसको है शिवजी को हैं ब्रह्मा को कितने हैं चार हैं हाँ ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे तो महादेव तो पांच मुख वाले हैं हमेशा शिवजी को पांच मुख है हमें तो अभी एक ही दिखता है उनका आ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही उन्होंने देखा हरिदास अप्रगट हो गए हैं उनसे रहा नहीं गया चैतन्य महाप्रभु रो पड़े सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में और अपने मुख से हरिदास ठाकुर का बहुत गुणगान करने लगे मानो चैतन्य महाप्रभु के पास पांच पांच मुख हो गए हैं फिर महाप्रभु ने बोला क्या बोला कि रत्न शून्य हईल मेदिनी कि ये जो पृथ्वी है पृथ्वी ने आज एक रत्न को खो दिया है हरिदास ठाकुर जैसा रत्न ही संसार में दुर्लभ है जिसने नाम रूपी रत्न को कहा रखा था अपने जीवा पर रखा था तो ऐसे महाप्रभु भक्तों को देखो चैतन्य चरितमृत में कई स्थानों में चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को ये ज्वेल रत्न संबोधित किया है कई भक्तों को तो भक्त साधारण नहीं है इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमें एक गीत के द्वारा बताते हैं कि तांदेरा चरण सेवी भक्त सनिवास जनमे जनम हाय यही है अभिलाष ये नरोत्तम दास ठाकुर की देन है कि मैं तो बहुत ही पतित आधम व्यक्ति हो बल्कि हमें रोज सोचना चाहिए क्या मेरे अंदर योग्यता है कि मुझे भक्तों का संग लाभ हो रहा है क्या मेरे अंदर योग्यता है कि मैं इस प्रभुपाद के आंदोलन हूँ मैं तो बहुत ही निकृष्ट प्राणी हूँ अधम व्यक्ति हूँ पता नहीं क्या योग्यता है हाँ मुझमें योग्यताएं नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है भक्त क्या चरण सेवी भक्त सनिवास जनम जनम हाय यही अभिलाष मैं तो आचार्यों की सेवा करूंगा और यही कामना करता हूँ कि भक्तों के संग में मुझे क्या करो कृष्णा निवास प्रदान करो हा? तो भक्तों के संग में निवास हो तो आपके लिए भगवत भक्ति सरल हो जाती है भगवान का स्मरण अति सरल हो जाता है और भक्तों के संग में निवास करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है एक है सहनशीलता कौन सी शीलता सहनशीलता टॉलरेंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि मठ में रहने की केवल योगी योग्यता है हठ में रहना मीन्स भक्तों के संग में रहना चाहे आप बाहर रह रहे हो या मंदिर में रह रहे हो जब भक्तों के संग में आते हो हाँ तो उसमें एक ही योग्यता है सहनशीलता सहन करना सीखो यदि सहनशीलता का भाव नहीं होगा तो आप ज़्यादा दिन भक्तों के सहचर्य में नहीं रह सकते हाँ और दूसरा क्या है सदैव भक्तों के प्रति सेवा और प्रशंसा का भाव रखना चाहिए सेवा की भावना और दूसरा क्या है प्रशंसा का भाव हाँ फिर हमसे दोष देखने की प्रवृत्ति या ये जो अपराध हाँ की जो भावना है वो कभी भी हमारे हृदय में जन्म नहीं लेगी जब हम प्रशंसा का भाव रखते हैं आ, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े भक्तों का आचार्यों का प्रशंसा करना है अरे जो सेकंड मेरे साथ जो भक्त रहता है जिसको मैं हमेशा मिलता रहता हूँ कम से कम उसकी तो प्रशंसा करूँ ये भावना होगा तो फिर हम भक्तों के संग में सदैव निवास कर पाएंगे इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बहुत बड़ा मानते हैं और जैसे मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने इन तीन भक्तों के बारे में बोला श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और शिला प्रभुपाद हाँ ग्रंथों में इन तीनों का ही उदाहरण हमें प्राप्त होता है जिसका वर्णन आता है प्रेम विलास नामक ग्रंथ है जानवा माता के जो शिष्य थे नित्यानंद दास उन्होंने इन दोनों का भी वर्णन किया है श्रीनिवास आचार्य का और नरोत्तम ठाकुर का बहुत ही विस्तृत और चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने किसका वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद का वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु के मुख्य वाणी है चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ कि मैं हे नारद मैं जाऊंगा इस भूतल पर अपने हाथ में तलवार लेके जाऊंगा नारद कैसे कौन सी तलवार लेके जाओगे कहते संकीर्तन खडग लैया हाथे संकीर्तन रूपी खडग में तलवार हाथ में लेकर नारद आ में इस कलियुगा में जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु ने नारद को बोला नारद कहा गए थे उनको मिलने के लिए गोलोक वृंदावन में कहा गए थे गोलोक वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं गोलोक वृंदावन में दो रूम है एक कृष्ण का रूम है दूसरा किसका रूम है चैतन्य महाप्रभु एंड असोसिएट्स राधा कृष्ण एंड ऑल गोपीज ये दो कमरे हैं गोलोक वृंदावन के दो भाग हैं दो भागों में ये दो पर्सनालिटीज़ रहते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ और वहा दिव्य लीलाएं करते हैं तो महाप्रभु ने कहा कि मैं संकीर्तन खडग लैया हाते जाऊंगा और क्या करूँगा लोगों के हृदय में जो आसुरी भावना है जो आसुरी भावना लोगों के हृदय में है उसको अपने संकीर्तन रूपी तलवार से काट लूंगा और उसको काटिया फेलीबा ऐसा वर्णन आया है महाप्रभु ने कहा हृदय में जो आसुरी भावना है भोग की भावना है उसको संकीर्तन रूपी तलवार से काटूंगा और उसको फेंक दूंगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा अच्छा भगत बन जाएगा और कहते कि ये जब तक मैं हूं तब तक खुद करूंगा संकीर्तन के द्वारा और मैं यदि चला जाऊंगा तो फिर मैं एक भक्त को भेज दूंगा कौन थे वो भक्त प्रभुपाद मोरसेन से पापी चापी दूर देश यदि जाए मोर सेनापति भक्त जायथाए कि पापी तापी भी दूर चला जाएगा तब मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो उसका उद्धार करने के लिए निकल जाएगा तो ऐसे ये तीन भक्त हैं और तीनों का ही बहुत विशेष योगदान है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में श्रीनिवास आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है श्रीनिवास आचार्य का और दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत विशेष योगदान है और हम भाग्यशाली है कि प्रभुपाद का योगदान तो देख ही रहे हैं हाँ अपने आँखों से सारे जगत में लोग हरी हरी का उच्चारण कर रहे हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन करते हुए जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास लिखते हैं कोई व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर का श्रवण करता है उनके चरित्र का तो उसके दो चीज़ें उसको प्राप्त हो जाएगी एक क्या है उसको पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा और दूसरी है उसका जो आकर्षण है भगवान के पवित्र नाम के प्रति होगा तो ये आचार्यों का जीवन आविर्भाव और तिरोभाव आता है तो कोई रिचुअल नहीं है क्या रे ये आ गए तो अभी रिचुअल कहा से आ गया यह आविर्भाव फिर से उसी भक्त के बारे में सुनना पड़ेगा हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए आनंदित हो जाना चाहिए ऐसे जब उल्लासित होकर जब सुनते हैं चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि आप पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति अपने हृदय में करोगे भौतिक चीजों के लिए जो आपका आकर्षण है लालसा है वो कम हो जाएगी और दूसरा है भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है उसके प्रति रुचि या आकर्षण आपके हृदय में जागृत हो जाएगा तो क्यों क्योंकि भक्त का जो चरित्र है और भगवान का चरित्र है ये दोनों अभिन्न है एक ही है कृष्ण के चरित्र की विशेषता क्या है क्या है विशेषता जन्म कर्म छ मैं दिव्यम हाँ कृष्ण का जो चरित्र है जैसे कृष्ण लीला सोचे तुरंत याद आना चाहिए जन्म कर्म छ मैं दिव्यम तो उसी प्रकार से भक्त का भी चरित्र उसी प्लेटफॉर्म में है किसी भी वैष्णव का आचार्य का गुणगान या चर्चा करते हैं चरित्र को पढ़ते हैं सुनते हैं तो तुरंत ये तत्व समझना चाहिए कि इस भक्त का जो चरित्र है वो साधारण नहीं है कृष्ण के समान है उसी प्लेटफॉर्म में है जन्म कर्म छ मैं दिव्यम हाँ, साधारण नहीं है तीन गुणों से परे है किसी वैष्णव का जो चरित्र है वैष्णव के जो कार्य कलाप है तीन गुणों से परे है और दिव्य है तो ऐसे ही नरोत्तम ठाकुर का चरित्र है और कई ग्रंथों में नरोत्तम ठाकुर का चरित्र वर्णित किया गया है मानो उसकी चर्चा करें तो एक सप्ताह हो सकता है इतना विस्तृत वर्णन है हाँ कई भक्तों ने कई ग्रंथ लिख दिए नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र के ऊपर एक तो ग्रंथ पूर्ण रूपे समर्पित है जिसका नाम है नरोत्तम विलास नरोत्तम विलास में जैसे हरि भक्ति विलास है जिसमें बीस विलास है विलास मीन्स चैप्टर विलास का दूसरा अर्थ है आनंद भी है तो ऐसे नरोत्तम विलास भी है जिसमें नरोत्म दास ठाकुर का पूरा चरित्र समाया है और एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम विलास अभी ये प्रेम शब्द पढ़ देखते ही हमें थोड़ा डर लगने लगता है प्रेम मीन्स कुछ गुहे चीजें होगी हाँ लेकिन वो प्रेम विलास जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास ने लिखा जिसमें केवल तीन भक्तों का चरित्र लिख दिया इतना लिख दिया कि पूरा दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं श्रीनिवास आचार्य का जीवन श्यामानंद प्रभु का जीवन और नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन ये तीनों बहुत प्रगाढ़ संगीत है और तीनों के शिक्षा गुरु कौन थे जीव गोस्वामी ये तीनों भी वृंदावन में जाकर जीव गोस्वामी के अंडर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था विशेष रूप से रूप गोस्वामी के ग्रंथों को इन तीनों ने जाके पढ़ा था जीव के अंडर रह के जीव गोस्वामी पर्सनली उनको भक्ति रसामृत सिंधु सिखाते थे पर्सनली उनको उपदेश की शिक्षा देते थे उज्जवल ग्रंथों को पढ़ाते थे तो ऐसे ये जो तीन विशेष ग्रंथ हैं और ये तीनों डिवोटीज हैं एक तो नरोत्तम विलास हैं प्रेम विलास हैं और बाकी अन्य भक्ति रत्नाकर हाँ चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद जिनका नाम था नरहरी चक्रवर्ती हाँ वो गोविंद देव के कुक थे क्या सेवा करते थे कुकिंग गोविंद देव के लिए करना लेकिन उन्होंने भी ग्रंथ लिख डाले हमारा गौड़िया संप्रदाय साधारण नहीं है हाँ तो वहा उन्होंने लिखा भक्ति रत्नाकर रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है समुद्र है ना, जिसमें रत्न प्राप्त होते हैं इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है तो भक्ति का समुद्र है और ऐसे भक्ति रत्नाकर में सारे भक्तों का चरित्र लिख डाला उन्होंने दिव्य दिव्य रूप से तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का भी चरित्र हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है और आगे आने वाले कई भक्तों ने अपने मुखारबिंद से नरोत्तम ठाकुर का वर्णन किया था तो आज उनका आविर्भाव है तो जितना समय है उतना उनके प्राकट्य का चर्चा करेंगे और बचा कुचा जो लीला है आगे कभी हम विस्तृत वर्णन करेंगे तो आपने सुना भी होगा लेकिन बार बार सुनना चाहिए हमें हाँ इन आचार्यों का चरित्र तो चैतन्य महाप्रभु की दूसरी वृंदावन यात्रा थी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से कटवा जाके सन्यास लेने के पश्चात राड देश में भ्रमण करते हैं और अद्वित आचार्य के घर शांतिपुर जाते हैं जहा सारे नवदीप के भक्तों को सची माता आदि को मिलते हैं सची माती कहती है कि हे पुत्र हाँ आप ये तो सोच रहे थे वृंदावन जाना मतलब सन्न आपको पता है चैतन्य महाप्रभु को जैसे डंडा हाथ में मिला ना कहते मुझे वृंदावन जाना है जैसे डंडा एक हाथ में डंडा और तुरंत बोले गुरुदेव मुझे अभी कहा जाना है केशव भारती को बोला वृंदावन जाना है तो अभी निकले दौड़ने लगे जैसे महाप्रभु दौड़ने लगे चैतन्य भागवत लिखता है कि महाप्रभु दौड़ने लगे तो ये केशव भारती भी उनके पीछे दौड़ने लगे मुझे भी वृंदावन जाने का मौका मिलेगा लेकिन नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे आरे क्योंकि सारी प्रचार की सेवा किसके पास है कि सारी सेवाओं के हेड कौन है नित्यानंद प्रभु है जैसे कृष्ण लीला में सारे सेवाओं के हेड बलराम है तो जितनी भी इस आंदोलन में सेवा है किसी भी प्रकार की सेवा चाहे वो प्रचार हो या जो मर्जी सेवा है उसके हेड कौन है श्रीमान नित्यानंद प्रभु उनको चिंता है ये यदि वृंदावन गए तो ये जाके बैठे जाएंगे वहां इनको वृंदावन जाने नहीं देना है इनको थोड़ा सा भ्रमण कराते हैं प्रचार करवाते हैं इनसे तो फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए आकाशवाणी हो गई अरे कि अभी टाइम नहीं है हाँ बाद में आप वृंदावन जाना लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते नहीं वृंदावन जाना है तो नित्यानंद प्रभु कहते चलो मैं ले चलता वृंदावन आप तो सन्यास लिए हो बहुत अधिक भगवत प्रेम में पागल हो गए हो आपको रास्ता वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा आप मेरे पीछे पीछे चलिए और मैं आपको सीधा कहा पहुंचाऊंगा वृंदावन केसी घाट यमुना के किनारे और पूरा भरोसा है चैतन्य महाप्रभु हमेशा भरोसा नित्यानंद प्रभु के ऊपर करते हैं लेकिन उन्होंने दो बार हा उनके भरोसा का चकनाचूर कर दिया हर दोनों बार ट्रैवलिंग करते समय अभी ये पहली बार जब ये ट्रैवल करने लगे कहते चलिए आइए आइए वृंदावन वृंदावन करते हुए आगे ये चलते थे महाप्रभु हरि बोल हरि बोल ऐसे करते करते उनके पीछे नाचते गाते चले चले तो इनको ये ले गए कहा राड देश जहाँ मैंने कल कहा ना जहाँ गंगा नहीं भहती और ये सब चीजें हैं उस एरिया में ले गए और महाप्रभु गए तो लोग जो आतिथ आदम पति थे वो हरी नाम लेने लगे हर महाप्रभु कोई हरि बोल भी बोलता था तो चैतन्य महाप्रभु का आनंद भी हो जाता था चैतन्य महाप्रभु जाकर उसका आलिंगन कर देते अरे तुमने हरी बोल बोला है और थोड़ा जोर से बोलो ना हरि बोल तो बच्चे लोग सब हरी बोल बोलते थे जोर से चैतन्य नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल के बच्चों को बोलते थे अभी एक संन्यासी आ रहा है आते हरि बोल बोलना है जोर से हरी बोल बोलना है सब हरि बोल बोलते थे महाप्रभु को लगता था अरे वृंदावन के रास्ते में सारे भगवान का नाम ले रहे हैं जरूर यह रास्ता कहा जा रहा है वृंदावन जा रहा है लेकिन फिर आ आगे आगे एक नदी आ गई जैसे नदी आए चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत प्रणाम किया और एक श्लोक बोला यमुना का ग्लोरियस का श्लोक बोला कि अभी ये नदी दिख रही है ये तो यमुना के तट पर ही ले आ गए मुझे नित्यानंद प्रभु आ? तो जैसे महाप्रभु ने उस नदी में प्रवेश किया स्नान करने लगे देखा कि छोटी सी नाव बैठ के आदवित आचार्य आ रहे हैं अरे आद्वेत तुम में कैसे हो इधर कैसे आ गए वृंदावन कहते प्रभु वृंदावन नहीं है शांतिपुर का घाट है आपको लगता है वृंदावन है नित्यानंदा तुमने मुझे क्या कर दिया धोखा दिया है हा उनके भरोसे पर पानी फेर दिया दूसरा कहा जब ये लोग शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो इन्होंने खेरचौरा गोपीनाथ जाजपुर ये सब पार करते करते भुवनेश्वर भी चला गया आगे एक छोटा सा गाँव आ गया और जहाँ चैतन्य महाप्रभु को शिवजी का दर्शन करने जाना था जिस शिवजी का नाम था कपोतेश्वर महादेव आज भी है वहाँ मतलब शिवजी और पार्वती कबूतर बन के वहां थे तपस्या कर रहे थे राम जी आए थे उनका दर्शन करने तो, तो महाप्रभु ने कहा मैं कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करने जाऊंगा हे नित्यानंदा ये क्या रखो ये डंडा मेरा रखो क्योंकि सन्यासी का एक ही धन है क्या है डंडा और महाराज इसलिए बोला जाता है जब डंडा होता है तो व्यक्ति ऐसे चलता है ना समथिंग कुछ तो है इसलिए महाराज कहा जाता है दंडा उनके हाथ में होता है तो चैतन्य महाप्रभु का एक कि धन था वो दंडा था नित्यानंद प्रभु को दिया नित्यानंदा मैं जरा कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करके आता हूँ ये दंडे को सुरक्षित रखना नित्यानंद कहते कोई चिंता नहीं है आप जाइए दर्शन कीजिए और आइए वापस मैं इसकी पूरी सुरक्षा करूंगा दंडा जैसे हाथ में लिया ना नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु तो गए नित्यानंद ने दंडा हाथ में लिया उसको देख रहे थे नित्यानंद प्रभु डंडे को देख रहे थे डंडा नित्यानंद प्रभु को देख रहा था और उनको इतना गुस्सा आ गया अच्छा ऐसे देखते रहे और उन्होंने ती, दो तीन चीजें उनके मन में आ गई कि मेरे प्रभु को मैं अनंत शयन अनंत शेष है मैं अपने ऊपर वहन करता हूँ और तुम इतना बड़ा कैसे बन गए कि तुमको मेरे प्रभु उठा उठा के चलते हैं और दूसरी बात माँ नित्यानंद प्रभु को स्मरण आई क्योंकि जो सन्यास दंड होता है उसमें सारे तैतीस करोड़ों देवताओं का क्या होता है वास होता है शास्त्र कहते हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ये स्वयं देवताओं के देव हैं सभी उनके सेवक है और ये देवताओं को उठा के चलते हैं मेरे प्रभु मुझसे सहन नहीं हो रहा है तो नित्यानंद प्रभु ने हाँ उनको कहा चलो जरा साइड में आ जाओ दंडे को थोड़ा साइड में लिया नदी के किनारे उस नदी का नाम था भार्गी नदी हाँ भार्गी नदी उधर गए और कहा कि अभी तुम्हारी खैरियत नहीं है बहुत हो गया उसको उन्होंने तीन भागों में तोड़ डाला एक टुकड़ा किया फिर और एक टुकड़ा किया तो उसके कितने एक दंडे की कितनी चीजें बनी तीन बन तीन टुकड़े हो गए पकड़ा और उसको फेंक दिया उस बारगी नदी में और बहुत नाचने लगे आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु खुश थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जब आए वापस तो उन्होंने कहा नित्यानंदा मेरा संन्यास दंड कहा है मुझे जरा दे दो अभी मैं आ गया हूँ क्योंकि जगन्नाथपुरी बहुत नजदीक था तो नित्यानंद कहते हैं प्रभु आपको याद कैसे नहीं रहता आप हमेशा कृष्ण प्रेम में नाम संकीर्तन में उन्मत्त रहते हो आप क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा तीन दशाओं में रहते थे बाह्य दशा और अर्धबाह्य दशा और अंत दशा तो ऐसे तीन दशाओं में महाप्रभु रहते थे कहते आपको कोई याद ही नहीं रहता आप तो कृष्ण नाम करते हुए इतने उन्मत्त तो पागल हो गए थे नाच रहे थे गा रहे थे और गाते गाते आप मेरे ऊपर गिरे और मैं डंडे के ऊपर गिरा और बेचारा डंडा क्या हो गया टूट गया जैसे महाप्रभु ने सोचा ना मेरा डंडा टूट गया महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए बहुत क्लास लगाई नित्यानंद प्रभु की कहते मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं मेरा एक ही तो धन था एक ही धन था वो दंडा और वो भी तुमने तोड़ दिया है कहते है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और अभी मैं जगन्नाथपुरी आपके साथ नहीं जाऊंगा या तो आप आगे चले जाओ मैं पीछे रहूंगा या तो मैं आगे चला जाऊंगा आप लोग पीछे रहो साथ, साथ नहीं जाऊंगा तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने सोचा अरे इनको पीछे रखूंगा तो ये वैसे ही कृष्ण नाम में उन्मत्त तो रहते पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे कहाँ रह जाएंगे इनको आगे भेजता हूँ चैतन्य महाप्रभु को आगे भेजा और फिर ये इधर आए फिर नित्यानंद प्रभु उनके पीछे गए तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा इन पर भरोसा करते हैं हाँ और लेकिन भरोसा इस प्रकार से उन्होंने तोड़ा था और उसके पीछे भी गुह दिव्य लीलाए थे रीजंस थे तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुँचे तो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पहली यात्रा की दक्षिण भारत गए दो साल के लिए जैसे दक्षिण भारत से आए थोड़े दिन रहे कहते ना अरे बहुत दिन हो गई जगन्नाथपुरी में अभी चलता हो थोड़ा सा घूम के आता हूँ कहता अभी वृंदावन चला जाऊंगा तो उन्होंने सोचा वृंदावन जाऊंगा लेकिन रूट कौन सा लूंगा नवद्वीप होते हुए वृंदावन जाऊंगा हाँ वहां भक्तों के दर्शन करूंगा गंगा में स्नान करूंगा फिर वृंदावन जाऊंगा तो ये जो रूट था ये पहली यात्रा थी उनकी वृंदावन यात्रा तो चैतन्य महाप्रभु आए नवद्वीप में कई भक्तों से मिले और वहां से चैतन्य महाप्रभु कहा गए राम के लिए गए जहाँ रूप सनातन को दीक्षा दे दी। फर्स्ट वृंदावन यात्रा में रूप सनातन को तमाल वृक्ष के नीचे दीक्षा दे दी। आज भी आप राम के लिए जाते तो वो वृक्ष अभी भी हैं और दीक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह एक स्थान में बैठ जाते हैं जा, जिसका नाम था कनाई नटशाला कनाई नटशाला के पास चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वहाँ से गंगा नदी को क्रॉस करते हैं और फिर वहाँ बैठ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे है नित्यानंदा मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ हाँ तो नित्यानंद कहते हैं कि ये उचित समय नहीं है वृंदावन जाने का तो कुछ समय के लिए वहाँ वो बैठे रहे नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने चर्चा की और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो नित्यानंदा व्यक्ति को जहाँ अच्छा लगता है जिस स्थान में जो उसके लिए अनुकूल हो उस स्थान में व्यक्ति को रहना चाहिए हाँ मुझे वृंदावन हमेशा अच्छा लगता है लेकिन मुझे आप लोगों ने कहाँ रखा है नीलाचल जगन्नाथपुरी में रखा है लेकिन मैं तो कहाँ निवास करना चाहता हूँ वृंदावन में वास करना चाहता हूँ तो फिर वो दिन बीता तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन सुबह सुबह अपने भक्तों को लिए और निकल पड़े कीर्तन करते हुए जा रहे थे हाँ जैसे आपने सुना होगा महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो इतना जोर जोर से कीर्तन हो रहा था लेकिन उसके बीच में चैतन्य महाप्रभु क्या चिल्ला रहे थे नरोतम नरोतम नरोतम बीच बीच में ये शब्द का उच्चारण कर रहे थे नरोतम नरोतम नरोतम और महाप्रभु का एक हाथ नित्यानंद प्रभु के कंधे में था और ऐसे चिल्लाते हुए जा रहे हैं तो भक्तों ने देखा भक्तों ने जोर जोर से कीर्तन को बड़ा धीमे कर दिया कि ये कौन सा शब्द है हमने तो ये हरे कृष्णा हरे कृष्ण सुना है महाप्रभु भी जब से ये संकीर्तन शुरू किया है तब से क्या बोलते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, राम तो जब चैतन्य महाप्रभु को देखा ये क्या है नरतम नरतम चाण कर रहे हैं और नरोत्तरम नरतम करते हुए चैतन्य महाप्रभु गिर पड़ते हैं गिर के फिर उनको तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर चिल्लाने लगते हैं मथुरा मथुरा मथुरा हाँ अभी ये जो मथुरा मथुरा नरतम नरतम भक्तों ने देखा महाप्रभु बहुत रो रहे हैं तो भक्तों का हृदय फटने लगा और चैतन्य महाप्रभु की अवस्था कई सारे वहाँ के गांव के लोग आ गए और वो देखने लगे उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु मथुरा मथुरा नरतम नरतम करते हुए क्रंदन कर रहे हैं तो वो भी लोग रोने लगे उनका जो हृदय है हाँ, पिघल गया और बीच बीच में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मथुरा मथुरा बोलते थे फिर अभी बोलने लगे राधा राधा राधा तो ये भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था आज विशेष नाम संकीर्तन है जिसमें मथुरा भी है राधा रानी भी है नरोत्तम नरतम है फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के वियोग में आ गए गे। हाँ घिरते हुए चैतन्य महाप्रभु और लोने लगे और चैतन्य महाप्रभु एक मानो कोई सखी हो कोई गोपिका हो उस भाव में चिल्लाने लगे और कहने लगे हे राधा हाँ मेरा जो शरीर है वो जल रहा है कृष्ण के विरह में हाँ तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रोदन कर ही रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कब हाँ मुझे कृष्ण हा, प्राप्त होंगे कब मैं कृष्ण को देख पाऊंगा तो ऐसे जब रो रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया और नित्यानंद प्रभु ने कारण पूछा कि हे प्रभु आपके इतने करंदन का क्या कारण है आपको कभी हमने सुना नहीं नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम करते हुए आज क्यों आप नरोत्तम चिल्ला रहे हो या उच्चारण कर रहे हो तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु इसलिए तो नहीं बोल रहे हो कि कोई नरोत्तम नाम का कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है फ्यूचर में चैतन्य महाप्रभु कहते नित्यानंदा जब तक तुम इस जगत में हो ना तब तक मुझे प्रचार की कोई चिंता नहीं है जब तक तुम हो तब तक तो ये आंदोलन फैलता रहेगा बढ़ता रहेगा लेकिन मुझे चिंता क्या है जब मैं नहीं रहूंगा और जब तुम भी नहीं रहोगे तो ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है नाम संकीर्तन आंदोलन ये चलेगा कैसे नित्यानंद प्रभु के गले में उनको आलिंगन करके चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने अपने से नित्यानंद प्रभु का सारा शरीर भिगा दिया तो ऐसे जब ये दोनों की चर्चा हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु नरतम के बारे में और विस्तृत रूप से नित्यानंद प्रभु को बताने लगे नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखो नित्यानंदा मैंने तो नवद्वीप को डुबो दिया कृष्ण नाम संकीर्तन से और मैं जब नवद्वीप से ओड़ीसा चला गया जगन्नाथपुरी गया तो जगन्नाथपुरी को भी मैंने इस नाम संकीर्तन से डुबो दिया और मैं जब दक्षिण भारत की यात्रा में गया तो जहाँ जहाँ गया उस स्थान को भी मैंने नाम संकीर्तन को डुबो दिया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाला जो समय है उसमें भी आ, सारे लोग सारे स्थान इस नाम संकीर्तन से डूब जाने चाहिए तो फिर महाप्रभु ने कहा देखो नरोत्तम नित्यानंद आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा गांव सामने गडेरहाट वो एरिया है राजसाई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अभी तो बांग्लादेश में है तो उन्होंने कहा वहाँ एक छोटा सा गाँव है खेतुरी उसमें आगे चलकर मेरा एक भक्त का प्राकट्य होगा और वो भक्त साधारण भक्त नहीं होगा मेरा जो प्रेम है जब एक मूर्ति बन जाता है वो है नरोत्तम ठाकुर महाप्रभु ने कहा नरोत्तम ठाकुर क्या है कौन है प्रेमय कलेवर कलेवर मीन्स क्या शरीर गीता में हम पढ़ते ना तो महाप्रभु ने कहा प्रेमय कलेवर या प्रेमय तनु जैसे प्रभुपाद कौन है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कृष्ण की कृपा जब मूर्ति का रूप मूर्ति मूर्तिमान रूप धारण करती है तो वो शीला प्रभुपाद है तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो जब मूर्तिमान रूप में प्रकट होता है तो वो कौन है नरोत्तम हाँ? नरतमदास ठाकुर है तो महाप्रभु ने इतना प्रोमिनंट हाँ उनको प्रकट कराया है नरतमदास ठाकुर का नरतमदास ठाकुर को प्रकट कराया है और नित्यानंद प्रभु बहुत आनंदित हो गए कि आपके ये विशेष कृपा पात्र भक्त होंगे और उन्होंने कहा कि मैं इस नरतम के लिए ये जो कृष्ण प्रेम है वो वो प्रकट होगा उसके लिए ये कृष्ण प्रेम यहाँ इस नदी में छोड़ के जाऊंगा हे नित्यानंदा और नित्यानंदा तुम्हारी कृपा होगी तभी उसको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो इसलिए आप देखो जितने भी महान आचार्य हुए हैं उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा हुई है जिसके द्वारा वो कृष्ण प्रेम को अवगत करते हैं और ये जो कृष्ण नाम का प्रचार है वो कर पाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर कितने ऐसे आचार्य हैं जिनके ऊपर कृपा होने के कारण ही वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर पाए या कृष्ण को प्राप्त कर पाए तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर दूसरे दिन अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते करते उस पद्मा नदी में गए पद्मा नदी क्या है गंगा नदी है जब ये गंगा आगे बहती है तो वो कई धाराओं में विभक्त होती है और जब एक धारा बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा नदी कहा जाता है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे नरतम मैं आगे चलकर इस पद्मा नदी में नहीं, हे नित्यानंदा मैं इस पद्मा नदी में नरतम के लिए हाँ वो रखूंगा कृष्ण प्रेम उसमें स्टोर करके रखूंगा और फिर महाप्रभु कीर्तन करते करते और रोते रोते गए उस नदी की तरफ और फिर कीर्तन को रोका चैतन्य महाप्रभु ने और उस नदी में नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया तो जैसे प्रवेश किया तो वो जो पद्मा नदी है उसकी जो लहरें हैं बहुत उत्तंग लहरें बढ़ने लगी मानो कोई सुनामी आ रहा है और सारा जो गांव है सारे लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श के कारण इसमें बड़ी बड़ी तरंगे लहरें प्रकट हो रही थी तो फिर महाप्रभु वहां खड़े रहे जल के अंदर तो बहुत ही सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट हो जाती है जो साक्षात कौन थी पद्मा नदी थी और वो कहती कि हे प्रभु क्या मैं आपकी सेवा करूं तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे पदमा ये में जो कृष्ण प्रेम है लव ऑफ गॉड हाँ? ये आपके पास रखना चाहता चाहता हूं यहां ही खेतुरी में एक मेरा भक्त प्रकट होगा नरोत्तम और जब वो यहां आएगा आपके पास आप उसको ये कृष्ण प्रेम प्रदान करो उसको दे दो हाँ? मेरी सेवा के लिए उसको प्रदान करो तो उन्होंने कहा कि कैसे आपको कैसे मुझे पता चलेगा कि नरोत्तम कौन है वो पद्मावती पूछती है पदमावती बोले प्रभु करो निवेदन के मन जाने वो नामो उसने कहा कि मैं कैसे जानूंगी कि किसका नाम नरतम है तो महाप्रभु कहते हैं जहार पर से तुम्हें आदिक उठा लिबा से नरतम प्रेमा तारे तुम्हें दिबा कि जिसका स्पर्श करने मात्र से अधिक तरंगे तुम में आ जाएंगे समझ लेना कि वो कौन है नरतम है हाँ तो महाप्रभु ने वो स्टोर कर दिया नरतम दास ठाकुर के लिए वो जो प्रेम है फिर महाप्रभु ने उस पद्मा नदी को क्रॉस किया और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आ, कहा चले गए जगन्नाथपुरी वापस गए वृंदावन के लिए निकले थे लेकिन वृंदावन नहीं पहुँच पाए यहाँ से वापस चले जाते नरतम के लिए सेवा हाँ उनके अरेन्जमेंट करके चैतन्य महाप्रभु पूरी जाते हैं पुरी जाकर फिर नित्यानंद को कहते नित्यानंदा तुम अभी बं, बंगाल चले जाओ वापस और वहां जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करो तो नित्यानंद के साथ कई भक्तों का एक ग्रुप देते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बंगाल जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु को कहा था कि कृष्ण नाम का प्रचार करो लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उसमें एक चीज ऐड कर दी और वो क्या था गौरांगा नाम कौन सा नाम हाँ ये जो गौरांगा गौरांगा चिल्लाते हैं ना ये किसकी देन है नित्यानंद प्रभु की है उनको बोला था कली तो बोला था क्या घर घर जाओ हाँ हरिदास ठाकुर के साथ और सबसे कृष्ण बुलवाओ लेकिन जब जगन्नाथपुरी से भेजा उनको कि जाओ बंगाल में और सबको ये कृष्ण नाम का प्रचार करो नाम संकीर्तन का लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण नाम के साथ साथ कौन से एक नाम को इंट्रोड्यूस कर दिया गौरांग महाप्रभु का गुणगान गौरांगा नाम का कीर्तन हाँ लोग उसको भी छाण किया करते थे तो ऐसे नित्यानंद प्रभु गए और उन्होंने प्रचार प्रसार आदि वहाँ बढ़ाया तो आगे चलकर वही जो स्थान है खेतुरे वहाँ एक छोटे से स्थान का राजा थे कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी थे नारायणी देवी तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो इनके ही लेनेज में आते हैं वंश में ये कृष्णानंद दत्त भक्ति विनोद ठाकुर का नाम क्या था केदारनाथ दत्त तो वो पूरा डिटेल हमें वो प्राप्त होता है हाँ तो ये कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी हाँ इनके इनको कोई संता नहीं थे राजा थे लेकिन उस समय के जो राजा थे वो सब बड़े बड़े मुस्लिम शासकों के अंडर थे तो ये तो महान भक्त थे कृष्णानंद दत्त उनको संता नहीं थे तो प्रतिदिन शालीग्राम शिला की आराधना करते थे रोज उनको गंगाजल जल और तुलसी अर्पित करते थे और एक दिन उनको सपना आया कुछ ग्रंथ में लिखा है सपना आया कुछ बुक्स में लिखा है कि एक दिव्य ध्वनि सुनाई दे क्या कि आपको एक पुत्र लाभ होगा महापुरुष ऐसा पुत्र होगा कि आने वाले आ, उस लोगों को वो कृष्ण प्रेम में डुबो देगा ऐसा आपका विशेष पुत्र होगा और उसका नाम होगा नरोत्तम और वो सारे जगत के जीवों के मुख पर आनंद ला देगा जीवन में आनंद की वर्षा कराएगा तो ये बहुत आनंदित हो गए दोनों को एक साथ ही स्वप्न आया नारायणी देवी को भी और कृष्णानंद दत्त को और फिर कालांतर में हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर जैसे ये गर्भवती थी नारायणी देवी तो एक एस्ट्रोलॉजर आया ज्योतिष और उसने कहा आपको एक विशेष बालक एक पुत्र लाभ होने वाला है जो सारे अमंगलता को दूर करेगा और वो महापुरुष हाँ प्रकट होगा हाँ तो ये सब चीजें हो रही थी वह में तो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता के गर्भ में दस महीने और दस ना दस दस महीने और दस दिन के लिए रहे गर्भ में जनरली नौ महीने रहता है ना कोई हाँ दस महीने रहे दस दिन के पश्चात प्रकट हो जाते हैं और जैसे उनका प्राकट्य हो गया ना आसपास के गांवों में बहुत जोर जोर से कीर्तन होने लगा तो ये इनके माता पिता समझ गए कि ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है और जैसे प्रकट हो गए तो एक ज्योतिष ने कहा था कि इसको कभी नदी के पास नहीं जाने देना नदी से इसको खतरा है हमारे माता पिता कहते ना अरे मंदिर नहीं जाने देना उसको खतरा है हा भक्तों का भक्तों के पास मत जाने देना वो हरे कृष्णा भक्तों के पास है ना तो वैसे ही उसने कहा था इसको कभी नदी के पास नहीं जाने देना अभी कई बार होता है ना हम कुछ ज्योतिषी को दिखाते और वो कहते नहीं तुम्हें ना पानी से खतरा है तुम्हें इससे खतरा है आग से खतरा है हाँ? क्या पता हम वहाँ चले जाए प्रेम हमारे लिए भी रखा हो <laughs> नरोत्तम ठाकुर के लिए तो बोला था उस व्यक्ति ने कि इनको जल से खतरा है और वो भी कौन से नदी का जल पद्मा नदी का विशेष रूप से तो इतने गार्ड्स की व्यवस्था के नदी और घर के बीच में केवल सिक्योरिटी गार्ड ही खड़े रहते थे राजा के पुत्र थे ना जाना नहीं चाहिए हाँ लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर तो महाप्रभु के नित्य पार्षद है तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब थोड़े से बड़े हुए तो उनका जब अन्न प्राशन होता है तो अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो सब लोगों को बुलाया ब्राह्मणों को जमींदारों को और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था और एक सिल्वर स्पून में सिल्वर नहीं गोल्ड के स्पून में और गोल्ड का कटोरी लिया राजा के पुत्र है उसमें से ऐसे ब्राह्मण अन्नप्राशन पहली बार अन्न खिलाने जा रहा था लेकिन नरोत्तम मुँह ही नहीं खोल रहा था चुप हाँ चुप्पी लगा के बैठा था और बस अपनी गर्दन इधर उधर कर रहा था खा ही नहीं रहे थे तो एक वैष्णव वहाँ था सब लोग चिंतित हो गए कि इतना बड़ा अन्नप्राशन संस्कार की तैयारी हुई है लेकिन जिसको खिलाना है वो बिल्कुल मुंह बंद करके बैठा है तो नारा इनके जो पिता हैं कृष्णानंद आदि बहुत चिंतित हो गए तो वह एक गौड़िया वैष्णव था उस उस फेस्टिवल में एक भक्त था उसने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं लग रहा है मुझे ये इसलिए नहीं खा रहा है मुंह नहीं खोल रहा है शायद आप ये जो लेके आए हो ना कटोरे में जो भी भोजन ये ऑफर करके लाए हो क्या कृष्ण को अर्पित करके लाए हो तो जो कटोरा लेके आया तो कहते डायरेक्ट किचन से लेके आए हैं <laughs> ये कृष्ण को अर्पित नहीं किया है प्रसाद नहीं है ये डायरेक्ट हम लेके आ गए वो गौड़िया वैष्णव ने कहा इसलिए इसलिए ये बालक क्या नहीं कर रहा है खा रहा है जाओ कृष्ण प्रसाद लेके आ जाओ तो कोई व्यक्ति दौड़ के जाता है और कृष्ण प्रसाद को लेके आता है कटोरे को लाते है, और जैसे ही पुनः से निकाल के करते तो नरोत्तम क्या करता अपना मुँह खोल देता है और फिर उनका अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो स्कूल में जाने लगते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो जब भी स्कूल से वापस आएंगे जल्दी अपने हा, हाँ बुक्स वगैरह एक कोने में छोड़कर दौड़ पड़ते थे एक भक्त के पास जिनका नाम था कृष्णदास एक ब्राह्मण भक्त थे जो बहुत क्योंकि वो कृष्ण कथा बहुत वर्णन करा करते थे और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान और चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त है उनका बहुत वर्णन करते थे वो कृष्णदास ये नरोत्तम ठाकुर को बहुत अच्छे लगते थे जब भी दौड़ के आएंगे उनके पास जाएंगे और कहेंगे मुझे ना महाप्रभु के भक्तों के बारे में सुनाओ मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनाओ मुझे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनाओ इनका स्वाभाविक अनुराग था जैसे जैसे सुनते रहते थे सुनते रहते थे इतना सुना कि अभी उन भक्तों की ओर जाने का ही मन करने लगा कि अभी खेतुर में नहीं रहना है अभी खेतुरे से क्या करना है मुझे बाहर निकलना है अभी वृंदावन की ओर जाना है नवद्वीप की ओर जाना है जगन्नाथपुरी की ओर जाना है जहां चैतन्य महाप्रभु के पार्षद निवास करते हैं मुझे खेतुरे में नहीं रहना है लेकिन छोटे से बालक थे अभी 12 साल की आयु थी तब इतनी तड़प हाँ इतनी लालसा और तीव्रता थी हाँ जब इसलिए तो योग्यता वही है तत्रा मुल्यम जन्म कोटि कितनी तीव्रता है आपके कृष्ण को जानने के लिए कितनी तीव्रता है आपके अंदर सुनने के लिए सेवा करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उसे पता चलता है कि आप कितने तीव्रता से कृष्ण की ओर जाना चाहते हो जब तक ये लालसा नहीं होगी ना किसके अंदर बहुत तेजी से तब तक तो ये ऐसा आध्यात्मिक जीवन आया राम गया राम लोगों के लिए है हा? जो तीव्रता वाले लोग हैं, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए तो भागवतम भी बोलता है क्या तीव्रे न भक्ति योगे न यजतः पुरुषा परम हाँ कभी कभी हो सकता है हम सोचते हैं मेरे अंदर बहुत अनर्थ है ये है वो है अरे ठीक है इतना मत सोचो कितने हजारों अनर्थ है सोचो ना मुझे अंदर तीव्रता लाओ भक्ति के करो अधिक से अधिक हरिनाम करो अध्ययन करो सेवाएं सब कुछ करो तीव्रता से मुझ में हजारों अनर्थ है जो भी है रहने दो उनको जब आप तीव्रता ला दोगे वो तो बेचारे अनर्थों का इतना स्पीड नहीं है जितना ये श्रवण कीर्तन का है वो छोड़ के भाग जाएंगे आपको क्या रे इसमें बहुत स्पीड आ गया हाँ तो ऐसी तीव्रता जब आ गई लालसा उनके हृदय में उन्होंने कहा फिर उनके माता पिता सोचने लगे बारह साल की आयु में इसका ना विवाह करना होगा तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था उनको कहा मुझे तो महाप्रभु के पास जाना विवाह की पड़ी है मुझे कहा जीवन का लक्ष्य कहा है वृंदावन में अरे मुझे में बांध के रखना चाहते हैं तो उस समय उन्होंने कहा रोने लगे रात रात रोते रहते थे हां नित्यानंदा हां गौरा चिल्लाते थे और फिर एक एक शब्द उच्चारण करते थे वो कहते थे हरी हरी कबे हम वासी कि ये हरे कब मैं वृंदावन का वासी हो जाऊंगा वैसे हमें होना चाहिए कब मैं वैकुंठ चला जाऊंगा हाँ ऐसे कभी याद ही नहीं आता हमें लगता कब घर जाऊंगा है ना कब इस सेक्टर में इधर जहा जहा अपना निवास है वहां कब पहुंचूंगा ऑफिस में होते तभी घर मंदिर होते तभी घर जाना है कभी सोचते अरे वैकुंठ भी जाना है मुझे कब वैकुंठ जाऊँगा कब वृंदावन जाऊँगा ऐसे होता ही नहीं है तो यहाँ वो चिल्लाने लगे रोने लगे हरे हरी, हरी कबे हम वृंदावन वासी कब मैं वृंदावन का वासी होंगा जब ऐसे रो रहे थे चिल्ला रहे थे दुखी हो रहे थे व्याकुल हो रहे थे तब नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए हाँ नित्यानंद का बड़ा रोल है नित्यानंद प्रभु आए स्वप्न में और उन्होंने कहा नरतम इस विवाह के बंधन में बंधना नहीं है तुम्हें तुम्हें तो महाप्रभु ने किसी और कार्य के लिए बनाया है करके तो इधर ही रहना पड़ेगा नरतम तुम क्या करो सुबह होते ही कुछ ना कुछ प्रयास करके कहां पहुंचो कहा पहुंचो बस कहा पदमा नदी कुछ भी हो ट्रिक करो जैसे प्रभुपद कहते हैं ना By हुक एंड crook distribute my books चाहे जो मर्जी करना पड़े लेकिन क्या करो मेरे किताबों का वितरण करो तो नरोत्तम दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे नरोत्तम सुबह उठो और कुछ भी हो हाँ पदमा नदी की ओर पहुँचो तो नरोत्तम दास ठाकुर पदमा नदी की ओर निकल पड़ते हैं और बल्कि कई बार छुप छुप के तट तक गए थे लेकिन अंदर नहीं गए थे बच्चों के साथ खेलते खेलते तट तक पहुंचे थे पद्मा के लेकिन गए नहीं थे लेकिन अभी जब बोला तो पद्मा नदी में उन्होंने वो गए सुबह दौड़ के और उसके अंदर प्रवेश किया जाकर बहुत आनंदित हो रहे थे कि नित्यानंद ने मुझे स्वप्न आदेश दिया है दौड़ के गए उनको प्रणाम किया पद्मा रिवर को और पद्मा रिवर में गौरांगा गौरांगा चिल्लाते हुए प्रवेश कर दिए और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया गौरांगा गौरांगा कहते हुए तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसमें से उछलने लगी और जैसे उछलने लगी तो पदमा रिवर प्रकट हो गई कहा नरोत्तम हाँ ये देखो तुम जरा हाथ आगे करो हुँ? जैसे हाथ आगे करो तो ये बालक ही थे बारह साल के हाथ आगे किए तो उस पद्मारद नदी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने जो उनके लिए कृष्ण प्रेम स्टोर करके रखा था वो उनको प्रदान किया और जैसे लिया उन्होंने अपने हाथ में वहा वर्णन करते कि उस कृष्ण प्रेम को ऐसे पिया आ, क्या किया उन्होंने उसका पान किया तो ये नाम संकीर्तनी है जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है तो उन्होंने जैसे पिया वो कहते कि पूरा संतुष्टि होने तक उसका पान किया और उन्होंने पी, पीते ही वो नाचने लगे गाने लगे रोने लगे कृष्ण कृष्ण कहते हुए और पूरा दिन उधर रहे तो यहाँ उनकी जो माता है और उनके पिता है वो उनको ढूंढने लगे हाँ कि कहा गया पुत्र कहा गया मैं और उनकी माता नरतम को क्या कहते थे नारू कहा करते थे मेरा नारू कहा गया सुबह से देखा नहीं नारू कहाँ है नारू कहाँ है हाँ तो फिर ढूंढ़ ढूंढ़ ढूंढ़ ढूँढ के पता चला लोग देखने लगे वो भी नदी की तरफ दौड़ी हाँ क्योंकि नदी का बोला था ना तो फिर गए पानी में तो नहीं चला गया तो गए तो वो बालक तो है लेकिन कलर कुछ अलग हो गया है मेरा बालक ब्लैक एंड व्हाइट था <laughs> लेकिन अभी कैसे हो गया है गोल्डन हा गोल्डन कलर का सुवर्ण वर्ण हो गया है तो देखा दूर से देखा बच्चा तो मेरा ही लगता है लेकिन इसने कलर किसका लिया है <laughs> हा तो फिर जैसे जैसे नजदीक गई तो देखा कि मेरा ही नारू है लेकिन वो रो रहा है गौरांग गौरांग नित्यानंद कहते हुए उसके आंसुम की धारा बह रही है आंखों से और फिर उनका आलिंगन करती है और ये स्टॉप नहीं हो रहे थे कृष्ण कृष्ण गौरांग नित्यानंद कैसे तो घर लाया बहुत दुखी हो गए थे और इनको जरूर ये हो गया कि अनहोनी हो गई है कि कोई ना कोई भूत पिशाच ने इसको पकड़ लिया है तब से इसकी हालत खराब हो गई है हाँ, और फिर जैसे घर लाया एकांत में बिठाया नारायण देवी ने और नारायण देवी कहते बालक हे नारु सच सच बता क्या घटना हुई थी कहते हैं कि मैं क्या बताऊ माता जैसे मैंने उस जल में प्रवेश किया प्रवेश करते ही एक सुवर्ण बालक मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरे शरीर में चला गया गोल्डन कलर का बालक चला गया मेरे अंदर हर तब से मेरी यह हालत हो गई है तो उस नारायण देवी ने सोचा कोई भूत गोल्डन कलर का होगा जो गोल्डन कलर का भूत अंदर चला गया तो एक ओझा को बुलाया जो भूत उतारने वाला नरोत्तम ठाकुर को बिठा दिया ऐसे, इसे हाँ वो बैठे हैं गौर गौर हरि हरि कहते हुए और वह ओझा भी बैठा है भूत उतारने वाला अपनी सारी सामग्री लेकर और उसने पूरे उसके ऊपर जो भी झाड़ू मारना जो सब कुछ किया और कहा कि यह तभी ठीक हो सकता है एक का जो ब्रेन है उसका सूप बनाया जाए और इसको पिलाया जाए तब ये नारो ठीक होगा तो राजा ने ऑर्डर दिया सियार को पकड़ो उसके ब्रेन को निकालो उसका सूप बनाओ और इसको पिलाएंगे नरोत्तम रोने लगे कहते मेरे कारण किसी पशु का हत्या किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा जैसे प्रभुपात बीमार हो गए थे ना बुखार आ गया था में शुरुआत में पड़ते हो उनको भी मुर्गी का सूप पिलाने जा रहे थे डॉक्टर ने कहा था प्रभुपाद की मदर रजनी क्या नाम था हाँ तो नरतम फिर तब से नरतमदास ठाकुर कृष्ण के लिए व्याकुल हो गए हाँ तो नरतमदास ठाकुर फिर कैसे तो रह पाए वहाँ हाँ रहे नहीं फिर ज़्यादा समय फिर आगे हम कभी सुनेंगे उनके बारे में लेकिन कहने का तात्पर्य है विशेष विशेष आचार्य है श्री नरोत्तम ठाकुर और उनके जो गीत है वो हृदय को ध्रवित करने वाले हैं हाँ उनकी ये सबसे बड़ी देन है दो ग्रंथ हाँ गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं किसी एक भक्त ने नवद्वीप में उनको प्रश्न पूछा कि हे बाबा जी महाराज आप बताइए कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए कोई फास्ट और सरल विधि तो उन्होंने कहा कृष्ण प्रेम के लिए आपके पास दो आना होना चाहिए आना मीन्स ना टू छोटे कॉइंस अभी तो रुपीस है मानो दो रुपए होने चाहिए तो उन्होंने कहा दो रुपए तो पड़े रहते जेब में क्या करना है उस दो रुपए का गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने कहा दौड़ते हुए जाओ मार्केट में और जाकर दो किताबे खरीद के ले आओ हाँ एक ठाकुर के दो ग्रंथ और उन्होंने दो ही बुक लिखी है प्रार्थना और प्रेमा भक्ति चंद्रिका उनको लाओ और उनको पढ़ो बस और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसी से आपको क्या मिल जाएगा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा हाँ तो ये विशेष उनके ग्रंथ थे और है ही बहुत पावरफुल प्रभुपाद भी प्रतिदिन दोपहर के समय में अपना हारमोनियम लेते थे इतने बेजे शेड्यूल में और नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत है अकेले बैठकर गाया करते थे हाँ जैसे मैंने कई बार कहा, कहा है कि लंदन में एक बार प्रभुपाद यमुना देवी दासी और पुरुषोत्तम दास इन भक्तों के साथ बैठे थे तो प्रभुपाद के सामने यमुना दासी बैठी थी प्रभुपाद ने कहा यमुना बताओ मुझे कि तुम्हारा फेवरेट गीत कौन सा है कौन सा भजन या आपको सबसे अच्छा लगता है यमुना दासी ने कहा प्रभुपाद मुझे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा स्टकम मेरा फेवरेट है हमेशा गुनगानाती रहती हूँ अभी यमुना भी कोई साधारण नहीं है प्रभुपाद को दी प्रभुपाद आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है बताइए मुझे तो प्रभुपाद कहते का सॉन्ग हरि हरि विफले जन्म मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया विष खायनो मेरा फेवरेट सॉन्ग है नरोत्तम दास ठाकुर का जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दीन हीन भाव विनम्रता धारण करते हुए आपने आपको पतित आदम स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं हरि हरी विफले जन्म गोवा हरे मैंने अपना जीवन विफलता से गवा दिया है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी मैंने राधा के कृष्ण के उचित रूप से आराधना नहीं की है तो ये ये मेरा दुख है तो इस प्रकार से प्रभुपद उस गीत को तुरंत गाए यमुना देवी के सामने यमुना दासी के सामने तो ऐसे ये विशेष उनके देन है बहुत पावरफुल उनके ग्रंथ है भक्त चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला था लोकनाथ गोस्वामी को कि ये नरोत्तम ऐसा होगा वो जब गाएगा ना तो जो लकड़ी भी है या पत्थर भी है वो पिघल जाएंगे इतना उसका पावरफुल कीर्तन होगा महाप्रभु के शब्द हैं लोकनाथ गोस्वामी को बोला था वृंदावन उनको भेजा लोकनाथ गोस्वामी को उनको कहा ऐसा नरोत्तम जब आएगा उसको दीक्षा देना अपना शिष्य स्वीकार करना तो ये जो उनके दो ग्रंथ थे प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब छोटे बालक थे ना स्कूल में जाते थे तो ये भक्ति सिद्धांत क्या करते थे भक्ति ठाकुर आते थे क्या पढ़ाई कर रहे हो ना स्कूल एग्जाम वगैरह आ रही है आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर आयो और भक्ति सिद्धांत का एग्जाम आने वाला है बालक थे और वो अपनी मैथ की किताबें पढ़ रहे साइंस पढ़ रहे सब पढ़ रहे सारे पढ़ने पढ़ते थे उनको तो भक्ति सिद्धांत महाराज पढ़ते तो थे सारे स्कूल में जाते तो तो पढ़ते थे अंग्रेजों के समय लेकिन साथ ही साथ अपनी किताबों के नीचे ना ये नरोत्तम दास ठाकुर की दो किताबें रखते थे भक्ति ठाकुर साइड में चले गए की वो साइड में और उनको पढ़ा करते थे तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के जीवन में ये आता है कि उनका अनुराग भी नरोत्तम ठाकुर के जो दो गीत संग्रह है प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना इनके लिए अत्यधिक था तो ये विशेष विशेष देन है और उनका ये जो ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका सारे टीचिंग्स का सार है जितने भी वेद उपनिषद आदि थे उसका सार श्रीमद् भागवतम है और सारे इन सब ग्रंथों का सार हाँ ये गोस्वामियों के ग्रंथ है गोस्वामियों के ग्रंथों को भी निचोड़े हाँ तो उसका सार चैतन्य चरितमृत है और चैतन्य चरितमृत को भी ऐसे निचोड़ोगे ना तो उसमें से एक ग्रंथ टपक के गिरेगा और वो है नरतन ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका और उसको भी और निचोड़ोगे तो किसके ग्रंथ टपक के गिरेगे प्रभुपाद के हाँ तो ये विशेष देन हमें शिला प्रभुपाद की तो कम से कम उनके गीतों को तो याद करें दो चार गीत कंठ में रखे वहाँ कर्मी जीवन में दुनिया भर के गाने रखे होंगे अभी भी बीच बीच में याद आते होंगे <laughs> तो ऐसे वैष्णव सॉन्ग्स को आप वो बनाइए हार बनाइए कंठा हार इतने वैष्णो सॉन्ग याद हो जाने चाहिए जब भी आँख खुले एक वैष्णो सॉन्ग बाहर निकलना चाहिए कम से कम अभी आज तो ये याद करे हरी हरी विफल जन्म गोवाइन प्रभुपद का फेवरेट है उसको भी हम अपना फेवरेट बनाए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव के अदित बावन श्रील प्रभुपद के निदाय गौर प्रेम नंदे हरे हरिभो